दो बाल्टियाँ पानी की भर के आता और दूध का करमंडल साथ नहीं होता एक आध दूध की उसमें ढुल जाती वो अपने रसोड़े में रखवा कर दूध के करमंडल में से काफ़ी दूध बाल्टी में ढोल देता और बापू को बताता कि बोलो ये दूध ले आने गया और बाल्टी में ढोल के आया ऐसे करके ना जाने और भी क्या क्या उसने किया वो अंगत सेवक था और सब लोग उसकी चाटू करते थे और मैं तो बड़ा अदब से दूर रहता था तो ऐसे ऐसे उसके चेले और वो ऐसा ऐसा वातावरण पैदा करता कि बापूजी मेरे को एक मिनट भी ना रखें ऐसा मेरे लिए माहौल खड़ा कर देता लेकिन कभी तो कृपालु बापू थोड़ा सा अंत होकर उसकी बदमाशी जान लेते कभी कभार व्यवहार में मेरे को खूब डांट भी देते हैं लेकिन हमारे दिल में उसके लिए नफरत गहरी नहीं उतरी अंत में तो हमारा ही विजय हमको दिख रहा है नारायण नफरत क्यों करेंगे ऐसा सजाओं प्रूफ लेकिन आपका हृदय हो जाए प्रॉब्लम प्रूफ प्रूफ तो ईश्वर प्राप्ति का एक सुंदर सरल और अकाट्य सिद्धांत है कि आपके अंदर सही सुमता होनी चाहिए सहन शक्ति को बढ़ाए दूसरी बात ईश्वर को पाने की तीव्रता जगाई और तीसरी बात भगवान के नाम का जप भले वैखरी में करिए मध्यमा में करिए में करिए जप बढ़ाए चौथी बात भगवान के स्वरूप का ध्यान और पांचवी बात भगवान को पाए हुए महापुरुषों का सानिध्य और उनकी सीख को बस अपने जीवन में उतारे यू काम बन जाए ऐसा नहीं है कि हम कोई दूध के दोए हुए हम भी कई बार फिस ले कई बार हमको भी गुस्सा आया होगा ऐसा कोई बात नहीं कि हमने जो बातें बताए तो हम बताएंगे तो अपनी अच्छी बातें बताएंगे कोई भी भी बात बात बताएगा बताएगा, बताएगा तो अपनी अच्छी बताएगा। अपनी अच्छी क्यों मंच गुरु भाई के लिए हमारे मन में भी कभी नाराजी आ जाती है गुरु जी कभी कुछ कभी कुछ वे तो सब च, ऐसे चलता है लेकिन सावधानी रखते तो काम बन जाता है महापुरुषों के उपदेश की सावधान महापुरुषों के अनुभव की और उपदेश की जब चोरी कर लेते हैं तो आप शाह बन जाते हैं जय राम जी की महापुरुषों के अनुभव की जैसे घाट वाले अनुभव की मैंने चोरी कर ली मेरे को बहुत फायदा हुआ महापुरुषों के अनुभव को आप चुरा लो और चुरा लोगे तो वो राजी होंगे नाराज नहीं होते महापुरुषों को ठग लो बस संतों को ठगने में मैंने संतों को खूब ठगा और वे संत कृपालू है मुझ पर जिस में से जिस संत में से जो सीख लिया जो गुण मिल गया हमने ले लिया चुरा लिया उनका भगत जगत को ठगत है भगत को ठगे न कोई एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल हो नाराजी भक्त थे भक्त का मतलब जो ईश्वर से विभक्त न हो अब में में जो जगह है, ऐसे भगत जगत जगत जगत में रहते हैं, जगत की वस्तुओं का उपयोग करते करते हो, वो लेकिन से आसक्त नहीं होते जगत भगत को ठगत है भगत को ठगे न कोई एक बार जो भगत को ठगे भगत का अनुभव को अपना अनुभव बना ले एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल हो ए? मूर्ख का नाम भक्त नहीं आवेशी का नाम भक्त नहीं है पलायनवादी का नाम भक्त नहीं है स्वार्थी का नाम भक्त नहीं है लेकिन जो अपने आत्मचैतन्य के आनंद से आत्मचैतन्य के ज्ञान से आत्मचैतन्य के माधुर्य से जो विभक्त नहीं होता है जैसे आज की कथा के प्रसंग में था कि लक्ष्मी जी ने कहा कि नारायण आप शिव हो और शिव जी आप नारायण हो ऐसा समझ कर नारायण शिवलोक में जा रहे हैं शिवलोक शिव नारायण लोक में जा रहे हैं और मुझे क्षमा करना कि आप आप में और उनमें ये ये का ही ही विलास है है बाकी आप हम मैं सब एक है। है भक्त लक्ष्मी जी की भक्ति है ये विभक्त नहीं हो रही ऐसे जो भक्त है ऐसे भक्तों के अनुभव को वचनों को जो अपना मना लेता है चुरा चुरालो उनके अनुभव को भगत जगत को ठगत है भगत को ठगे कोई एक मार जो भगत ठगे तो अखंड फल हो और फल और पुण्य तो आप स्वर्ग में भोगो नष्ट हो जाए लेकिन ये ज्ञान अखंड फल ऐसा है कि आपका वो अखंड फल कभी ही नहीं हो। आप सदाए ब्रह्म आनंदम परमानदम केवलम ज्ञान मूर्ति वंदातीतम त्रिगुण रहितम तत्तम एकम नित्यम साक्षी भूतम जो भी भाव आए जो भी परिस्थिति आए उसमें बहुमत उसके साक्षी हो जाओ किस किस से अलग होगे किस किस से लड़ोगे और किस किस से जुदा होगे जुदा होना है तो अज्ञान से जुदा हो जाओ अपने मन की बेवकूफी से जुदा हो जाओ दोष देखना हो तो आपको अपने मन के दोष बहुत मिलेंगे दूसरों को सुधारना या दूसरों से भागना उससे तो अपनी बेवकूफी से भाग और अपने मन को सुधारने में लग जाओ दूसरे अपने आप सुधरने लग जाएंगे घूमते घामते हम जब अहमदाबाद में आए और वहां कुटिया बनाई तो आ, थोड़े दिन तो कोई पड़ोसी महाराज था फिर देखा कि मेरे पास बहुत लोग आने लगे तो उनको बड़ी तकलीफ होती उस महाराज ने भी खूब माइक में माइक लगा कर दिन रात गालियाँ देना चालू किया अब गालियाँ देते थे तो उनको शांति होती रात को नींद नहीं आती फिर उनके चेलों को भेजते थे क्या आशा को बुलाओ तो मैं शिवलाल को ले जाता और मैं समझ जाता कि इनको नींद क्या कारण है बोले नींद नहीं आ रही गुरु को मैं क्या चलो हम आते सुलाल को बोलता कि तुम इनके सिर पर मालिश करो मैं इनके पैरों को मालिश करता हूँ मालिश के कारण नींद आ जाती सुखी सोते, सोते देखो आखिर आया न चरणों में कभी मैं नारायण को बेचता फल फ्रूट ले जाओ कि दिन भर इतना गालियां देते बेचारों को एनर्जी खर्च होता तो तुम ले जाओ <laughs> तो ये बात मैंने ऋषि दयानंद की चुराई दया कि किसी को बोलना नहीं मैंने सुना था कि ऋषि दयानंद का यश देखकर कोई साधु उनको देता था और ऋषि तो तो को उनको क्या हुआ भगवान जाने वो जब संसार से चल दिए तब भी मैं उनके आश्रम में गया और उनकी अंत्येष्टि कैसा करना चाहिए उनके भक्तों को मैंने बताया और व्यवस्था करके उनके शब्द उनके शरीर को डोली में बिठवाया और डोली को कंधा दिया और मैं अपने आश्रम में ले आया मैं क्या महापुरुष जीवित थे तो कृपा कर रहे थे अंतिम समय भी उनको स्टेज पे हमने रखकर हमने कहा कि अब आपके साथ मिलकर हमारा जी कड़क शब्दों में माइक में जो भी प्रसाद देते थे वो तो उनकी दया थी अंदर में तो उनको मेरे लिए प्रेम था तभी तो कुछ बोलते थे मेरे लिए जयराम जी की तो ये बात मैंने ऋषि दयानंद की चुराई जय राम जी की मैंने सुना था मैंने चुरा लिया ऐसे आप भी महापुरुषों की बात सुनते तो कोई चुरा लो महापुरुष में नाराज नहीं होते राजी हो जाएंगे घाट वाले की बात मैंने चुरा ली भाई इतने लोग महाराज आप कुछ ये दोबे का लुफंगा इतना बक गया आप कुछ न सुना आप चुप बैठे रहे बोले पहले तो मन में आया कि मैं इसको जरा ठीक कर दूं, फिर सोचा कि इसको क्या ठीक करे अपने हृदय को ही ठीक करो कि इनकी मूर्खों के असर ना हो मैंने वो घाट वाले की बात भी चुरा ली <laughs> और उनकी बात आप भी चुरा लो तो आपको भी लाभ है ये जयराम जी की ये, ये महा ईमानदारी है मूर्ख का नाम नहीं है भगत अरे छोड़ो इसको पता ही बेचारा भगत है अरे इसको छोड़ो ये महाराज है बिचारा इसको ये बिचारा भगत बिचारा भगत थोड़े होता है भगत जगत को ठगत है भगत को ठगे न कोई ऐसे मेरे गुरुजी जी की बातें मैंने बहुत चुराई गुरुजी सत्संग में कहा करते थे कि एक महात्मा जा रहे थे एक महात्मा जा रहे थे तो कॉलेज की छुट्टी हुई तो कुछ लोफंगे लड़कों ने महात्मा की मजाक उड़ाई खूब गालिया दी महात्मा को गालियां दी उसमें से अच्छे लोग गए महात्मा के पास बोले महाराज आप जा रहे थे और आपको इन्होंने गालियां दी अब आप बैठे हो आप कुछ इन पर करना नहीं महाराज इनको श्राप श्रापराब देना नहीं आखिर बच्चे हैं अक्कल के कहते हैं आप महाराज दुखी नहीं होना महाराज ने का दुखी कैसे बात क्योंगे बोले महाराज इन्होंने गालियां दी बोले इन्होंने दी मैंने लिया ही नहीं माल मेरे को पसंद नहीं था <laughs> इनका माल मेरे को पसंद नहीं था बात बड़े गुरु जी कहते रास्ते तो वो बात भी मैंने चुराई तो मेरे लिए भी कभी कोई कुछ बोल देता तो मुझे वो याद आता कि मैं उनका माल <laughs> पसंद नहीं है ऐसे ही समर्थ रामदास के जीवन की भी बात हमने थोड़ी सी चुराई जयराम जी की तो ऐसा नहीं कि हम दूध के दोहे हम भी चोरी करते करते साहुकार बने <laughs> नरे महापुरुषों का अनुभव ये वो कुछ न कुछ मिला ऐसे ही नहीं आ गए नारायण तो रामदास को किसी ने सुना चल रहे थे और वो सुनाया जा रहा था तुम साधु लोग भिख मागते ऐसा करते देश में बोझा है फलाना है देखना है और तुम्हारे तो कई हमने निंदा सुनी है वो सुनी और समर्थ सुनते सुनते सुनते जब गाँव के नजीक आए तो समर्थ खड़े हो गए उसको बोला भाई तेरे को जो भी कुछ बोलना है अभी भी जल्दी बोल दे अभी तुम पीछे मताओ क्योंकि वो गाँव के लोग मेरे भक्त हैं तो फिर तेरे को तकलीफ करेंगे इसलिए तेरे को जो कुछ देना है गालिया वाले जो आए तेरे फिर आगे तुम्हें पीछे नहीं क्योंकि वहां सारे भक्त है ना उनके सामने तू गाली देगा ना तो तेरे को तकलीफ होगी ना इसीलिए आदमी का मन बदल गया और के पैर ऐसे हमने गोरांग की की बात भी चुरा ली जय राम जी जब कीर्तन यात्रा करते करते जिस गांव में पड़ाव डालते रात रहते तो जानकारी पा लेते कि गाँव में सबसे ज्यादा खराब में खराब आदमी जिसको बोलते हो है ऐसा नहीं बोलते जिसको लोग खराब में खराब बोलते मदमाश, सरहाबी, कबाबी सारे सारे खराब आदमियों का जो एकदम बॉस हो, उसका नाम तो फिर उसी आदमी को बुलाने को अपना भगत भेजते थे तो इसमें यात्रा करते करते गाँव वालों ने कहा कि जगह ही मगही है बस सुबह शुरू होता है बस दारू से ही खुल्ला शुरू करता है बोतले पीता है सुबह से जगही मगही बड़ा लुच्चा है किसी की नहीं मानता ऐसा ऐसा तो रंग का कोई बात भक्तों को बुला जाओ जगह जा मई को सुबह सुबह कैसे भी समझा के ले आओ दो भक्त गए कि गुरुजी बुला रहे हैं इधर आ आधी बोतल तो पी चुका था इधर आओ गुरुजी गुरु जी को गुरु गुरुजी का बोले गौरंग उठा के बोतल मारे ले गौरंग अच्छे लाता शराब की बोतल दे मारे शिष्य को तो खून की धार भिष्य आया गौरा के पास के उसने तो आपका नाम सुनकर यह आया वो तो गौरा ने कहा कोई बात नहीं अपना इलाज गलाज करो तो फिर दो पांच दस आदमियों को बुलाया बोले उसको लाओ प्रेम से हाथा जोड़ी करके ले आओ अगर नहीं आता तो फिर बलपूर्वक ले आओ अभी तो ये दो गए तो जरा मार खा के आप आठ दस जाओ उसको कैसे भी करके ले आओ बलपूर्वक लाओ लेकिन उसको तकलीफ हो ऐसा ध्यान ब जगई मगई को ले आए ले आए तो अब सुबोध नशे में था और आठ दस आदमी बलवान बलपूर्वक ले आए गौरांग ने कहा इनको बिछा दो थके होंगे प्रभु जी आराम करो नारायण उसको शराबी को थोड़ी दिन में नौरंग अपना नियम करके शराबी के चरणों के पास पहुंच गया और उसके पैर अपनी गोद में रखे गोद में रखे और उनके पैर तल ले हल्का सा प्रेम का हाथ घुमाने लगे उनको चमपी करने लगे तो उसके आख खुली सोचा कि क्या पता ये पैर पकड़ के मेरा मेरे को धोबी घाटे की नहीं मारेंगे क्या करेंगे लेकिन गौरंग की निगाहें पड़ी और गौरंग के हाथ करुणा थे फिर उसको समझने में देने लगी बोले महाराज क्या करते बोले प्रभु आप बहुत दिनों से श्रमित हैं और अभी भी थके हैं आराम करिए आप नींद करिए मुझे सेवा दीजिए बोले नहीं महाराज क्या करते बोले नहीं नहीं आप आपसे आराम करिए मुझे आनंद होगा सुलाया उसको थोड़ा आराम कराया आराम तो क्या करे महाराज वो तो ऐसा बदल गया कि वो शराबी गौरांग, का मा, आने लगा, जगही का। गौरांग फिर उसको करने भेजने लगे तो ये बात भी मैंने चुरा ली जयराम देखी मैं अजमेर गया तो एक पद्मा नाम की एक बाई आई मेरे पास जिसको जो सुरेश बापू को जिन्होंने देखा है उनकी स्टेप मेरे मेरे पास तो मेरी बहन मर गई मेरे बने मददारू पी के सड़क पे पड़े रहते थे और ये छोटे छोटे छोरे छोड़ कर मर गई तो मेरी माँ ने मेरी बहन का घर न उजड़े इसलिए मेरे को डाल दिया यहाँ मैं भी सेवा समझ के करती हूँ पति तो शराब पी के मतलब मेरा जो हूँ जीजाजी था उसको ही अब मैं पति बोलती हूँ पति शराब पी के दूध का धंधा करते हैं लेकिन वो पैसे आते हो शराब पी के फुटपाथ पे पड़े मैं हाथ की मशीन है मेरे पास पैरों के लिए चलाती हूँ दस बारह रुपया कमाती हूँ उससे घर चलता है लेकिन ये सुरेश ऐसा है कि वो पैसे ले जाता है पैसे नहीं हो तो कपेल ही बट्टियाँ कटोरियाँ और ये भी देता है कभी कभी घर के वो पेटी तोड़कर उसमें से कपड़े भी ले जा है ऐसे लोफरों से दोस्ती है इसकी बापा अब आशीर्वाद हाँ करो या तो मैं मर जाऊँ या तो इस सुरेश को भगवान ले ले मैं क्या सुरेश को भगवान की ले जाऊँ बोले ऐसे को आप ले जाओगे मैं क्या ले जाऊंगा और सुरेश को हमलाए हमने तो सुरेश की बेचारे की चरण चमपी भी नहीं किया लेकिन हमने तो गौरांग की बात चुरा सुरेश को थोड़ा प्यार दिया और मैं क्या जहाँ सत्संग सुरेश बापू सत्संग कर रहा है हमारे को तो फायदा हो गया रेस्ट मिल रही है ये मैंने गौरंग की बात चुराई हम भी कोई बड़े खानदान नहीं है नारायण हरी अब क्या क्या कितना कितना बताऊंगा आपको और भी कितना ही है याद भी नहीं आ रहा है नारायण हरी नारायण हरी नारायण हरी संत तुलसीदास जी जा रहे थे यात्रा करने को ये मैं उनसे चुराया मैंने पढ़ा था सुना था संत तुलसीदास यात्रा करने को जा रहे थे कि प्रभु जी जिस मार्ग से पैदल चले मैं उसी मार्ग से ये वो यात्रा कर तुलसीदास घने जंगल में पहुंचे पगडंडी का रास्ता था दोनों बाजू लताए वृक्ष खूब घना जंगल उस पगडंडी पर एक विलासी आदमी कोई वैसा के साथ संभो कर रहा था तुलसीदास ने देखा की अब इसको समझाऊंगा तो ही मानेगा नहीं वापस जाऊंगा तो इसको शर्म आएगी और शक पड़ेगा क्या करूं तुलसीदास ने आंखें बंद कर दी और जो थी डंडा था वो ठोकने लग गए अरे भाई इस जंगल में है कोई भगवान का प्यारा खुदा का प्यारा मुझे अंधे को रास्ते लगा दे संत तुलसीदास जी राक्सी आदमी के साथ वो अपना प्रोग्राम कर रहा था आप समझ गए प्रोग्राम इस बात में तो तो आप लोगों को की मुझे मुझे जरूरत नहीं पड़ती लेकिन गुरु ने समझाया वो समझ आ जाए तो कल्याण हो जाए जय राम जयराम तुम शरीर नहीं हो इंद्रियां मन बुद्धि नहीं सीधा आनंद स्वरूप तुलसी लकड़ी ठोकते ठोकते तो उसने देखा कि चलो ऐ सुर जाओ जल्दी चले जाओ, जाओ हाँ बस यही रास्ता है सुरदास चले जाओ तुलसीदास कहे हाँ जी तेरा भला भगवान ठीक है महाराज चला जाओ महाराज लकड़ी टेकते टेकते टेकते झाड़ी में से निकले देखा क्या वो तो दूर रह गया झाड़ी में से निकले और आंख खोली तो सियाराम जी सामने प्रभु आप यहां कैसे बोले सज्जन में तो सब देखते हैं राम को लेकिन दुर्जन में भी तुम्हारे चित्त ने दोष नहीं देखा और दुर्जन में भी सिया राम के भाव करके तुम निकल के आए तो तुम्हारे जैसे का दर्शन करने तो मैं पीछे घूमता मैंने ये इस कथा में से भी कुछ चुरा लिया अच्छे <laughs> तो, आदमी उनको तो प्रेम करो लेकिन जो दूसरे है उनको भी कभी कुछ बोलना भी पड़े लेकिन अंदर में हम जानते तु वो ही ठाकुर जी मेरा मुझे तो बहुत फायदा होता है हमें बड़ा आनंद में रहता हूँ ये बात आप भी चुरा लो मैंने जो चोरी करके आया उसमें भी अपना भीख नहीं मांगा अपना खाते हैं कान पकड़ के दो तमाचे मारे अपना पर आया अभी तक गया नहीं अंगूठी वंगूठी थी उसका कर दिया फिर कर और भीख मांगने गए हम किसी को बोलना नहीं तुम और दोपहर के दो ढाई बजे एक मन बोले कि भाई भूख लगी चलो दूसरा मन के, कैसे के शत्री। फिर बोले भाई केतरी बत्री क्या मैं घर का खाता हूँ अहंकार तो निकालना पड़ेगा चल कैसे करके मन को मना के ले गए तो ढाई बजे और एक माई थी दिशा में सिंधी कॉलोनी में वो भी कहीं ऐसी मेरे जैसी थी गरीब वो कहीं उधार से लोट आता लाकर पुल का उसने तवे में डाल कर घुमा के निकाल रही थी मैंने कहा नारायण हरी तो माही को पता नहीं कि सिंधी महाराज जानते है सिंधी भाषा माही ने सिंधी भाषा में गालियां सुना लिखी जैसा हट्टा कट्टा साल का था उस समय तो कुछ और ही शाइनिंग थी ये तो अभी थोड़ी दाढ़ी आ गई सफेद नहीं तो कुछ और रुबाब था ए, गाड़ो लाल टमाटे जैसा ये देखो कैसा जैसा डाला खाना है माई ने सुनाया पहली बार तो आखिर तो बाप फिर मन को कह देख साधु मनना है तो सहन बढ़ा बच्चे फिर तो उस कॉलोनी में पता चल गया कि सब साधना वही है फिर फिर तो तो लो लोग क्या बना के रखे दो तीन दिन खूब तो खूब माल मिला फिर सोचा कि ये तो मुसीबत हो गई तो जब हम रिक्शा मांग के आते तो रास्ते में कई बिखारी पड़े तो भाई हम भी बिखारी तू भी बिखारे ले पहले उनको मार देते फिर अपने हिस्से का छुपा के रखते थे बाकी उनको मार देते जयराम जी की नारायण हरी करमंडल में तल्ले में अपना हिस्से का रख के बाकी का दे देते थे अपना साहुकार दिखाते थे कि देखो वहां भी, <laughs> भी मन मारी कर देता था नारायण हरी तो हम कोई दूध के धोए हुए नहीं है भैया नारायण हरी नारायण हरी <laughs> कोई छोटा चोर कोई मोटा चोर कोई चोरी करे खजाने की कोई आने या दो की <laughs> ऐसा भजन चला था उस जमाने तो <laughs> नारायण रे महापुरुषों का अनुभव और शास्त्रों की बातें चुराने में भी फायदा है नारायण नारायण नारायण क्या बताऊ मेरे को तो जो कुछ आता नहीं भाई जो कुछ इधर उधर से चुराया है वो बता देता मेरे गुरुदेव बोलते हैं, एक बार गुरुदेव आ गए पाटन में, और मेरे को पता चला मैं से दर्शन करने को सुबह सुबह गुरु सत्संग करते और अपने ब्रह्मानंद मस्ते तो गुरु जो झब्बा पहन के आए थे वो उल्टा था ये बाहर थी किसी ने स्वामी जी स्वामी जी झब्बा उल्टा है बोले उल्टा है तो उल्टा है क्या है? मेरे को कोई शादी करनी है जब उल्टा है, उल्टा है। अभी कोई नहीं पढ़े जो जानते हैं है, वो बताते हैं सुनना है तो सुनो और जो पैर लिया पैर लिया अब क्या करू <laughs> ऐसा स्वाभाविक बोल है की अभी तक उनकी वो सहजता मुझे याद है तो ये भी मैंने उनसे ही चुराया जयराम जी की नारायण हरी नारायण हरी नारायण हरी मेरा विनोदी शब्द है गुरुओं के ज्ञान की चोरी चोरी नहीं है वो तो बांट रहे हैं और प्रसाद हो प्रसाद कोई चोरी नहीं होता तो विनोदी शब्द मिला दिया उत्तम शिष्य में तीन बातें जरूरी होती है एक तो शरणागति गुरु की दूसरा मोक्ष की तीव्र इच्छा और तीसरा बात गुरु की आज्ञा पालन। तीन बातें बात गुरु, गुरु जी को चिट्ठी लिखा के रात भर कुत्ते भुगते और दिन को ये झोपड़पट्टी वाले गालिया हम एक दूसरे को देते और मेरे कान पे पड़ती भजन तो होता नहीं बोले कुत्ते जब भोकते तो भावना करो ओम ओम बोल रहे और ये गालिया वक्ते छोड़े झोपड़पट्टी वाले आकाश में चलेगी तुम्हारा क्या वहीं रहो सात साल में वहां रहा ऐसा पक्का बना दिया गुरु की आज्ञा ने कि आप तो भीड़ बढ़ा का ये वो सब। जो गुरु की गाली नहीं सह सकेगा तो दूसरे की गाली कैसे सहेगा जो गुरु की आज्ञा नहीं मान सकेगा तो दूसरे को आज्ञा क्या मनवा सकेगा एक बार नैनीताल में कुछ मेहमान आए थे तो में। उन्होंने चाइना पीक देखना चाह बोला बापू जी आपका जो शीशन है किसी को भेजो हमें दिखा दे बापू ने मेरे को बुलाया बोले कल सुबह जाना इनको चाइना पिक दिखा क्या ना मैं जो आ गया सुबह हुआ अंधेरे अंधेरे मन चले हमने तो देखा नहीं था पूछ लिया रास्ते में कौन सा रास्ता जाता है रास्ते में तो वोले पड़ने लगे बरसात होने लगी सारे के सारे लोग वापस हमें क्या वापस नहीं चलो बोले सब वापस आ रहे हम कैसे मैं उनको समझाते बुझाते पटाते कभी रुबा मारते ऐसे करते करते करते ले गया मौसम खराब है दिखेगा नहीं चाइना पीक से वो बद्रीनाथ केदारनाथ के पहाड़ दिखते हैं नैनीताल से बद्रीनाथ केदारनाथ दिखे ऐसे ऊंचे चाइना पीक के हम पहुंचे तो मौसम साफ हो गया उन्होंने देखा जब रात को सुबह अंधेरे में गए थे और रात के अंधेरे में लौटे इतना पैदल चले गुरु जी को उन्होंने प्रणाम किया बोले गुरु गुरुजी ने कहा मौसम तो खराब हो गया था बादल छा गए थे तुम कहाँ गए थे बोले हम चाइना पिक देख के आए बोले तुम गए कैसे इतनी मौसम खराब होने पड़े बोले तुम्हारा जो हसारा मैंने हमारे पीछे ही पड़ गया कि गुरु ने आज्ञा किया कि देखा क्या हो मैं तो गुरु आज्ञा पालूंगा ऐसा समझ के हमारे को पटाते दम हमको ले गया बोले फिर क्या हुआ बोले फिर वहां जाते मौसम ठीक हो गया बादल हट गए बोले गुरु ने कहा ती जो गुरु की आ गया उसकी बादल भी आ मानेगा उसका बाप भी मानेगा उन्होंने तो चाइना पिक देखा मैंने तो गुरु की कृपा भी देख ली वाह गुरु गुरु ऐसे प्रसन्न हुए की हमारे को बहुत कुछ मिल गया फिर एक बार मन में आया कि अकेले कुटिया में बैठे और हम ब्रह्म हैं सब में भगवान है ये तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल भी थोड़ा करें तो रात रात को एक बार निकले दिशा के उस कुटिया और गए जंगल के तरफ नदी के तरफ देखे कोई रात को कोई चोर समझे डाकू समझे क्या होता है देखे चोर डाक तो नहीं समझा वो शराबी शराब पीके पुर हो रहे थे और हाथ में दारिया था मैंने बोला साधु का बच्चा ऐसा करके गालिया दिया इधर आ मैं गया उसने उठाकर वो लोहे का जो थुअर काटते न बड़ा तीक्ष्ण उठा है दारिया उसने धारिया रख दिया मेरे गर्दन पर और गाली बोल के बोला है बाबा रहा और दूसरी भी गालियाँ दे बोल खे अब खेचू क्या जरा सा करे तभी भी आधा माल <laughs> तो तो बोला और शराबी था मैं तेरी मर्जी पूरण हो तेरी मर्जी तो शब्द था अंदर में था कि तो ही है उसकी गहराई में <laughs> तो मेरे गुरु की दी वही बात को मैंने सामने में तो ही मैं क्या तेरी मर्जी पूरण हो उसके हाथ से धारिया गिर पड़ा और वो शराब की दृष्टि कैसी है मजा आ गया मेरे को तो नहीं नहीं कर आप देख लो हमको तो बहुत मजा आया बाबा है एक बार वो सिर्फ नदी पे हम घूमने जाते शाम को फिर नदी पे बैठते घंटों तो पुलिया पुलिया से वो मजदूर लोग जाते बुलाते बाबा बाबा इधर आ नीचे जाते हाँ बोले भाई तो वो लोग कपड़ा ऊँचा करके अपना शरीर का अंग दिखाते बोले मैं क्या भाई इतना भी तो ध्यान रखते हो धन्यवाद <laughs> वो कचरा दे ले न ले हम आनंद ले हमारी मर्जी की बात है <laughs> आप समझ गए <laughs> लड़के जो लो फे था होते दुखी होना ना होना अपने आज की बात है यार यारा ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अपने अपने को बनाना आपके हाथ की बात है बेवकूफी से जुदा होना आपके हाथ की बात है दुख से से टेंशन परे होना आपके हाथ की बात है भाई से जुदा हो गए पत्नी से जुदा हो गए पति से जुदा हो गए नड़न से जुदा हो गए सासू से जुदा हो गए तो क्या जख मारे कई लोग जुदा हो रहे क्या हो गया हमने नादानी से जुदा हो जाओ हमारे तो भाई खूब पिटाई करता और भाभी भी खूब पिटाई करवाती इन करके फिर भी हम जुदा नहीं हुए भाई चलो चलता है फिर तो वो दोनों से से बन गए मेरे दिल बड़ा ज्ञान बड़ा निष्ठा बड़ी रखो मौत के सिर पर पैर रखना है तो फिर विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रखने की तो अटकल सीखना ही पड़ेगा बाकी तो दुनिया के किसी भी कोने में जाओ मैंने घाट वाले की एक दूसरी बात भी चुराई वो फुटपाथ सीढ़ी के नीचे बैठते थे घाट और फिर जंगल में भी जाते थे वहां मुंसिपालिटी का ढेर कचरा पड़ता था हरिद्वार का सॉरी हरिद्वार का जो भी गंदगी उधर पड़ती थी उसी जगह पे मैं बोला आप इधर रहते हो आप चलो मोटेरायुक जगह बोले जो जहा है वहां सुखी होने की आइडिया नहीं तो स्वर्ग में भी सुखी नहीं हो सकता है नुट में, में भी सुखी नहीं होगा ये बात भी मैंने उनके पकड़ ली तब तो क्या करोगे हरी ही ओ।